संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व सत्व और पुरुष की भिन्नता बुद्धिमान की प्रशंसा पंचभूतों के गुण और आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं और लोह तथा मोह में फंसे हुए हैं उन्हें नरक में गिरना पड़ता है जो विद्वान आलस्य छोड़कर श्रद्धा के साथ वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते वे धीर और उत्तम दृष्टि वाले पान माने गए हैं अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्व और क्षेत्रज्ञ का परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है। इस विषय को ध्यान देकर सुनो इन दोनों में विषय विषयी भाव संबंध माना गया है इनमें पुरुष तो विषयी है और सत्व विषय मनीषी पुरुष सत्व को द्वंद्वयुक्त बतलाते हैं और क्षेत्रज्ञ निर्द्वंद निष्कल नित्य और निर्गुण है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 ऐसा विचार कर किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उपाय को जानने वाला मेधावी पुरुष अत्यंत सुख का भागी होता है जैसे कोई मनुष्य यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है तो उसे मार्ग में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है और वह बीच में मर भी जाता है यही बात कर्म के संबंध में जाननी चाहिए अर्थात शुभ कर्म रूपी पाथेय के बिना परलोक का मार्ग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 भयंकर समुद्र में प्रवेश करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का का भरोसा रखता है है तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाना चाहता उसी प्रकार ज्ञान सहारा लिए बिना मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो सकता जिस तरह बुद्धिमान पुरुष नाव की सहायता से अनायास ही पानी में प्रविष्ट हो जाता और शीघ्र ही तैर फिर उससे बाहर निकल आता है तथा पार हो जाने पर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 वह प्रधान कहलाता है उसका दूसरा नाम अव्यक्त है अव्यक्त का कार्य महत्व और महत्व का कार्य अहंकार है अहंकार से पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले गुण की उत्पत्ति हुई है पंच महाभूतों के कार्य है रूप रस आदि विषय वे पृथक पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध हैं अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है और कार्य रूपा भी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 पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है वायु के दो गुण बतलाये जाते हैं तेज तीन गुणों से युक्त कहा गया है जल के चार गुण हैं और पृथ्वी के पांच गुण समझने चाहिए वह स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश कराने वाली है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये ही पृथ्वी के पांच गुण है इनमें भी गंध उसका खास गुण है गंध अनेकों प्रकार की होती है मैं उसके गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा इष्ट अर्थात सुगंध अनिष्ट अर्थात दुर्गंध मधुर अम्ल कटु निर्हारी अर्थात दूर तक फैलने वाली मिश्रित स्निग्ध रुक्ष और विशद ये पार्थिव गंध के आठ भेद समझे जाते हैं शब्द स्पर्श रूप और रस ये काल के चार गुण माने गए हैं इनमें रस ही जल का मुख्य गुण है अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ रस के बहुत से भेद हैं मीठा खट्टा कड़वा, तीता, कसैला और नमकीन इस प्रकार छह भेदों में जल में रस का विस्तार बताया गया है शब्द स्पर्श और रूप ये तेज के तीन गुण है इनमें रूप ही तेज का मुख्य गुण है रूप के भी कई भेद है शुक्ल कृष्ण रक्त नील पीत अरुण छोटा बड़ा मोटा दुबला चौकोना और गोल इस तरह तेजस रूप का बारह प्रकार से विस्तार देखा जाता है शब्द और स्पर्श ये वायु के दो गुण हैं। इनमें भी स्पर्श स्पर्श ही वायु का प्रधान गुण है। भी कई प्रकार का माना गया है रूखा ठंडा गरम, स्निग्ध विशद कठिन चीकना लक्षण अर्थात हल्का पिक्छिल कठोर और कोमल इन बारह प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है आकाश का एक ही गुण शब्द है शब्द के बहुत से गुण हैं। उनका विस्तार के साथ वर्णन करता हूं सड़द ऋषभ गांधार मध्यम पंचम निषाद धैवत, इष्ट अर्थात प्रिय अनिष्ट अप्रिय और संघत श्रेष्ठ ये आकाश जनिश शब्द के दस भेद हैं आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ अहंकार